सत्यता का सूर्य अब्दुल बहा ने कहा आज बड़ा सुंदर दिन है सूर्य के तेज के साथ पृथ्वी पर चमक रहा है और सभी जीवों को उष्णता तथा प्रकाश प्रदान कर रहा है सत्यता का सूर्य भी चमक रहा है और लोगों की आत्माओं को उष्णता तथा प्रकाश प्रदान कर रहा है पृथ्वी पर सभी प्राणियों के पार्थिव शरीरों के लिए सूर्य जीवनदाता है इसकी उष्णता के बिना उनका बढ़ना रुक जाएगा उनका विकास रुक जाएगा वे क्षीण हो जाएंगे और मर जाएंगे इसी प्रकार मनुष्यों की आत्माओं को भी सत्यता के सूर्य की आवश्यकता होती है जो उनकी आत्माओं पर अपनी किरणों की वृष्टि करे उनका विकास करे उन्हें शिक्षा और प्रोत्साहन दे मानव शरीर के लिए जो कुछ सूर्य है वही सत्यता का सूर्य आत्मा के लिए है कोई व्यक्ति चाहे कितनी ही भौतिक उन्नति कर ले परंतु सत्यता के प्रकाश बिना उसकी आत्मा का विकास संभव नहीं है और वह भूखों मरने लगती है दूसरे व्यक्ति के पास चाहे भौतिक समृद्धि न हो और चाहे वह सामाजिक सीढ़ी से सबसे निचले स्तर पर हो परंतु सत्यता के सूर्य की गर्माहट की प्राप्ति से उसकी आत्मा महान बन जाती है और उसका आध्यात्मिक ज्ञान निखर जाता है ईसाई मत के शिखर के दिनों एक यूनानी दार्शनिक ने जो ईसाई तत्वों से भरपूर था यद्यपि वह ईसाई मत का अनुयायी नहीं था इस प्रकार यह मेरा यकीन है कि धर्म ही सच्ची सभ्यता की नींव है क्योंकि जब तक किसी राष्ट्र के नैतिक चरित्र को न सुधारा जाए और उसके दिमाग और योग्यता का विकास न किया जाए तब तक सभ्यता का कोई निश्चित आधार नहीं होता चूँकि धर्म नैतिकता की शिक्षा देता है इसलिए यह सच्चा दर्शनशास्त्र है और इसी पर केवल मात्र सुदृढ़ सभ्यता का निर्माण होता है इसके उदाहरण के तौर पर वह उस समय के ईसाइयों की ओर इशारा करता है जिनकी नैतिकता बहुत ऊंचे स्तर की थी इस दार्शनिक का विश्वास सच्चाई के अनुरूप है क्योंकि ईसाइयों की सभ्यता संसार में सर्वोत्तम तथा प्रबुद्ध थी ईसाई शिक्षा सत्यता के दिव्य सूर्य के प्रकाश से युक्त थी आथा इसके अनुयायियों को सिखिलाया जाता था कि वे सब लोगों से भाइयों जैसा प्रेम करें और किसी से न डरे यहां तक कि मौत से भी नहीं अपने पड़ोसियों से ऐसा प्रेम करें जैसा कि वे स्वयं से करते हैं और मानवता की अधिकतम भलाई के लिए यत्न करते हुए स्वयं अपने स्वार्थों को भूल जाएं ईसा के धर्म का महान उद्देश्य सभी लोगों को धर्म की देदीप्यमान सत्यता की ओर आकर्षित करना था यदि महात्मा ईसा के अनुयायी पूरी वफादारी के साथ इन नियमों का पालन करते रहे होते तो ईसाई संदेश के नवीनीकरण की कोई आवश्यकता न होती उनके अनुयायियों को पुनः जागरूक करने की कोई आवश्यकता नहीं होती क्योंकि उस दशा में एक महान और तेजमय सभ्यता इस संसार पर राज्य कर रही होती और पृथ्वी पर स्वर्ग का साम्राज्य उतर आता परंतु इसके विरुद्ध हुआ क्या लोग अपने स्वामी के दिव्य प्रकाशयुक्त निर्देशों के अनुसरण से विमुख हो गए और उनके हृदय ठंडे पड़ गए क्योंकि जैसे मानव शरीर जीवन सूर्य की किरणों पर निर्भर है उसी प्रकार सत्यता के सूर्य की धूप के बिना आत्मा में देवी सद्गुणों का विकास नहीं हो सकता ईश्वर अपने बच्चों को सुख चैन से वंचित नहीं रखता परंतु जब शीतकाल के अंधकार की छाया उनको घेर लेती है तो पुनः पावन बसंत के नवीनीकरण के साथ प्रभु अपने संदेशवाह को अपने अवतारों को भेजता है संसार के क्षितिज पर सत्यता का सूर्य पुनः प्रकट हो सोने वालों की आँखों पर चमकता है और उन्हें नवप्रभाव के तेज का अवलोकन करने के लिए जगाता है तब एक बार फिर मानवता का वृक्ष खिल उठता है और राष्ट्रों को रोगमुक्त करने के लिए धर्मप्रायणता का फल देता है क्योंकि मनुष्य ने ईश्वरीय विधान को भुलाकर सच्चाई की आवाज के प्रति अपने कान और पवित्र प्रकाश के प्रति अपने चक्षु बंद कर रहे हैं इसलिए युद्ध और उपद्रवों अशांति और संतप्ति ने पृथ्वी की बर्बादी फैला दी है मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सब ईश्वर के प्रत्येक बालक को सत्यता के सूर्य के प्रकाश में लाने हेतु प्रयत्नशील हो ताकि इसके तेज की पैनी किरणों से अंधकार छिन्न भिन्न हो जाए और शीत ऋतु की कठोरता तथा ठंडक इसकी धूप की दयापूर्ण गर्मी से पिघल जाए